रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी मठ के के बाहर साधना में मग्न रहने पर भी संघ प्रति उनकी प्रीति थी विशेषकर स्वामी ब्रह्मानंद जी का संकेत या आदेश मानने के लिए वे सदा तत्पर रहते थे महिलाओं के साथ अधिक मिलना जुलना उन्हें पसंद नहीं था अतः यथा साध्य उनसे दूरी ही बनाए रखते थे एक बार बलराम मंदिर में एक भक्त महिला ने उनके कमरे में आकर उपदेश के लिए प्रार्थना की लाटू महाराज ने उन्हें माताजी के पास जाने को कहा फिर भी वे बैठी ही रहीं बल्कि प्रसंगवश उन्होंने कहा कि वे स्वामी सारदानंद के आदेश से वहां आई हैं शरत महाराज का नाम सुनते ही लाटू महाराज ने कहा शरत ने मेरे पास क्यों भेजा मैं राजा स्वामी ब्रह्मानंद को बताऊँगा राजा का हुक्म होने पर तुम्हें ठाकुर की बातें सुनाऊँगा पर उनका आदेश पाए बिना तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। यथावाणी तथा क्रिया वे महाराज के समीप गए महाराज उन दिनों बलराम मंदिर में ही थे सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने उन महिला से कहा शरद की बात पर उन्हें इस प्रकार तंग न करो इससे तुम्हारा अमंगल होगा फलतः लाटू महाराज अकेले हिलौट आए निवारण चंद्र दत्त प्राय देवताओं के भजन रच मठ के साधुओं को सुनाया करते थे लाटू महाराज ने इस पर कहा था देखो देवताओं के भजन नहीं बनाने चाहिए इससे दारिद्र बढ़ता है यह निषेध महाराज को नहीं जचा और उन्होंने लाटू से कहा वह भजन के द्वारा भगवान नाम का प्रचार कर रहा है उसे मना क्यों करते हो तुरंत ही यह वाणी शुरूधार्य करते हुए लाटू महाराज ने निवारण चंद्र से कहा तुम राखाल की प्रसन्नता के लिए भजन रच सकते हो बलराम मंदिर निवास काल में उन्हें जो कुछ मिलता उसे वे भक्त सेवा में लगा देते थे इस निमित्त धन याचना करते समय कई बार उन्हें काफ़ी अपमानजनक बातें भी सुननी पड़ती थी अतः अच्छा एक दिन एक भक्त ने उनसे कहा कि गृहस्थ की आवश्यकता के लिए साधु को भिक्षा मांगना अनुचित है इसके बाद जो कुछ लगेगा वह भक्तगण स्वयं ही देंगे तर्क बढ़ता गया अंत में लाटू महाराज ने अचानक प्रश्न किया ये सब बातें तुम्हें किसने सिखाई है आपके ही एक गुरु भाई ने यह उत्तर सुनकर उन्होंने कहा ओहो इसी से तुम लोगों की इतनी जीद है ठीक है उसी की बात रहेगी राजा ब्रह्मानंद जी को सब ओर का सोच कर चलना पड़ता है मठ के सुनाम की रक्षा तो उसी को करनी पड़ती है इसके बाद वे कभी जहां तहां भिक्षा नहीं मांगते थे बल्कि परिचित लोगों से भी सोच विचार ही स्वीकार करते थे एक दिन एक भक्त ने जब उन्हें कुछ देना चाह तो वे बिना लिए ही चले आए। कारण पूछने पर उन्होंने कहा, अरे लेकर अक्टूबर उन्नीस सौ बारह ईस्वी में नशा पर कहेगा मुझे लिया। 1902 में जी के के शरीर त्याग कुछ पूर्व से लेकर अक्टूबर 1912 काशीधाम जाने तक लाटू महाराज प्राय बलराम मंदिर में ही रहे थे बीच में एक बार राम बाबू की पत्नी की अंतिम बीमारी के समय अप्रैल 1930 ईस्वी में वे राम बाबू के मकान पर गए थे और उसी वर्ष दुर्गा पूजा के बाद कुछ भक्तों के साथ उत्तर भारत के कुछ तीर्थों का दर्शन कर आए थे। बलराम मंदिर में रहते समय लाटू महाराज के अनेक सदगुणों में सहनशीलता विशेष रूप से अभिव्यक्त हुई थी एक बार एक शराबी उन्हें खूब बुरा भला करने लगा यह देखकर उपस्थित भक्त उसे दंड देने को अग्रसर हुए पर लाटू महाराज ने मना करते हुए कहा देखो वह तो शराब पीकर मतवला हुआ गाली गलोच कर रहा है पर तुम लोग बिना शराब पिए ही मतवाले होकर गाली गलोच कर रहे हो भला बताओ तो दंड किसे देना चाहिए तुम लोग भला उसे और क्या मारोगे शराब ने ही तो उसे मार रखा है ऐसी विचारधारा के सम्मो सारा नियंत्रण हार जाता है कलकत्ते में ऐसे उत्सृंखल लोगों की कमी नहीं है पर लाटू महाराज में सहानुभूति की कमी नहीं थी एक दिन रात को 11 बजे एक शराबी दुकान में से मांस खरीद कर लाया और उनसे उसे प्रसाद कर देने के लिए कहने लगा इस पर निर्विकार रहते हुए उन्होंने उसे पात्र को सामने रखने का निर्देश दिया तथा उससे उसका निम्नलिखित आशय का प्रिय भजन गाने के लिए कहा जगतवासियों देख लो मैं सोने की नाव पर बैठ चला जा रहा हूँ नाव पर श्याम वर्ण रघुवंशमणि श्री रामचंद्र बिराजमान है उसका भजन पूरा हो जाने पर उन्होंने कहा प्रसाद हो गया ले जाओ वह व्यक्ति आनंद पूर्वक वह पात्र लेकर चला गया